जो भीष्म जी की रक्षा की बात कही भीष्णु जी महाराज खुश हो गए तब जब शंख बढ़ाया प्रतापमान भीष्मी बड़े प्रभाव प्रभावशाली थे बड़े सूरभी थे तब से संग हर्ष उसको हर्ष पैदा करते हुए दुर्योधन विचारे बोले गई पूरी बोले ही नहीं तो मन में तो उसे हर्ष पैदा करते कुर वृद्धा पितामा कि तो दा दादा जी में बने करके हो दादाजी कौरवेश कौरव पणवाजू उठे सही कदा संघास नगारा पणव ढोल पानक मृदंग गोमुखा लसिंगा ये बाज़े बजे सब बाजे ये उठे सरसे साथ करो साफ साफ भो सब दस को बड़ा भयंकर शब्द हुआ बाजा का तथा से उतरे महा ये बाजू बज गए कौरों से नाथे तथा श्वेत ही रहे श्वेत बहानाजी उनका नाम है अर्जुन जिस पर बैठ दे और घोड़े सफेद हो जाते ऊपर भगवान हमारा हो जाता ऐसे बैठे सोचे यही हुए थे महातीश चंद्र बड़ा भविष्य था आज दस गाड़ी था, था।, उसमें रश रश था।, था। तो उसमें पीछे असर सफर रहते थे इतना बड़ा महतीश चंद्रेश दोनों और माधव और पांडव पांडु माधव भगवान और पांडव ये भी दिव्य ये दिव्य संघ ये बजाय कारो पड़े जो घर बज गए तो इन्होंने संघ बजाएगा हम भी क्या है कि हम त्यार है हम भी तैयार है, है।, है। बजाए संघ दोनों ने पांच दंग में ऋषि गए तो ऋषि गए तो पांच दान संघ बताया देवदत्तन धनजया धनदय देवदत्त नाम संघ बजाया जो अग्नि ने प्रश्न होकर किया खांडव देवदत्म धन दिया पांचवर तो वो महासंघ हम भीमकर्मा भीमकर्म बड़े भी भी भी कर भयानक कर्म भाई का खून पी जाए भयानक कर्म है महासंख होगा वो भी महा जोर संघा भीमसे अनंत विजय राजा राजा विजय कुंती का पुत्र विजिश् ने अनंत विजय अं। राजा ऐसे दो तो संघ हो जाए अरे जा। काशी उसके पर काशी राजा परमेश्वर बर धनुष्वारा श्रीगंड जो श्रीगंड भी विराट महारती है लोग जी के पात्र पुत्र सर्वसा प्रतिपेष और सौदय से सुखरा गंदा भगवान का महाना महाबा शंका ये संभव जी सब कैसे संग बजे के नभर से पृथ्वी चोरव तुम लोग गए पृथ्वी से आकाश तक गो जुटाए जोर से संग पर बड़ा भयंकर शब्द हुआ रात रात राय हृदय ने बजा रहे वो गौ से ध्रष्ट्रा थे सैनिकों के, के हृदय विजीन हो गया पांडवों के पाड़वों के ग्यारह सोनी सेना थी उसके बाजे बजे तो पांडवों पर असर नहीं पड़ा सात अठोने के सेने बजे कांपड़े धगी पटोगी जी ना अन्याय अन्याय कांपता है तो न्याय है हम तो युद्ध करना नहीं चाहते तो ये कहू करते नाम हृदय दिया के संबंध जितने सैनिक से हृदय में ना कुछ पीड़ा होगी हृदय फाड़ दिया हो उसकी से पीड़ा हो हृदय में अब अस व्यवस्था दान पर आसान कपी ध्वज अब धार्थों सा। तो को देखा सामने युद्ध की तैयारी सुख भरी बनी गए अथ व्यवस्था के धासा है महाराज दूर रचना से बड़े स्थिर थे ऐसे उन्हें किसान देता अर्जुन ने पूरे देशों से संपादित सोची तैयारी हो रही क्या जैसे मैं धनुवुद्धि पांडव धनुषांत तो इसी के संराधा के मिल में आवे इसी भगवान से का अर्जुन बोलता है फेरी और दोनों सेनाओं के बीच मदद खराब हो दोनों सेना ऐसे करी जाओ बीच मदद खराब हो मेरा ले जाओ हम देखेंगे अरे तुम देखने वाला है युद्ध करने वाला याव जाता मिली के मैं उसमें मैं देख लू सुनिए ये दुकामा लड़ रहा है कि मेरे लड़ने में जरा दिन कामनावश्यता कई मैं सहित होते मैं किसी के साथ लड़ू कौन मेरे साथ दो हथ करने वाला है मन को देख लू सामने जाकर के मैया सही होती है तो मया कई सही होते हैं है और कई मया सहयोग मेरे साथ कौन करता है मैं किसी के साथ लड़ता हूँ जरा देख लो मेरे धारत राष्ट्राज के पुत्रुद्धि है उसका पक्ष देने के लिए आए हैं सही इतनी सजा लोग की हम जसरा करें देखो कितना मानसो किता मेरे सामने अभी युद्ध करता हूँ देख लो कृषि युद्ध युद्ध में प्यारा चाहते है कोई जसराशि की बुद्धि समझावे तुम ऐसा कर दे कोई नहीं है हम युद्ध में तेजी से आचार करे लड़ने की बहुत मन में आ रही है तो मैं देखूं कौन कौन है भले मानस पता लगेगा मैं समझेगा ए मुखोरी के संजय गादे ऐसे जब कहा तो सैन्य और युद्ध में स्थापित हुआ तो हम कहना में उत्तम रथ सेना और दोनों के बीच में जो खड़ा गया कहते पीपल का वृक्ष था उसे वहां इधर सेना पांडवों को दोनों सेनाओं के बीच में से दोनों सेनाओं को देख ठीक कर सो सैन्य सैन्य मध्य स्थापित हुआ और रोना प्रमुख भीष्म भीष्म के सामने जहाँ भीष्मी जी है ये भगवान की बड़ी शाला थी सुनिए भीष्मे लड़ने के तो की मन में नहीं आगे जी के गुरु जी साथ क्या लड़े हुए सभी हिसाब से मैं सोचता हूँ और भी जितने लोग सब खड़े उनके सामने पत्रा पश्चिम चार पांच साल देखा सर उन सबको देखा देखा कल हुआ जो पास पैसे वेतान खो रही थी अर्जुन ने तो कह दिया गलत खड़ा करो तो कृष्ण भगवान ने कह दिया पैसे वेतान खो रही कुरुवंशों को देखो अब कुरुवशी दोनों राष्ट्र की सेना भी कुरुवंशी मानव की सेना भी कुरुवशी और दोनों सेना अपने कुटुम्बी अर्जुन पर असर पड़ा भगवान की चशुरी है सर गीता कहने की मन में आ गई देख रहे तो कचरा पद इसका हो गया सर बीस रोजा प्रमुख था और सर्वे साल तो मैं कब के सामने उसको तो खड़ा किया जैसे बीस वो दी के साथ ये भगवान की गीता करने की इच्छा है इस बात से अर्जुन के सामने भीष लोग दिखाए और जिसे राजा लोग आरोप से बोले भगवान बोले अर्जुन तो वैसे गिरने वो धनु जी में पंड बोला अर्जुन बोला अब भगवान बोले तो पहले अध्याय में कृष्णार्थ संभा तो कैसे होता वासनंदन सुन पशेतान समेतान कुरू थी एता समेतन कुरू पश ये इकट्ठे कुरु समवेता ये सब है नाम का है पांडव से ही सब तो सब है पांडवी गुरु है और कर्तवर गुरु है अजगुरु तो हमारे कुटुंबी सभी दोनों ही हमारे कुटुंबी कुरूर पक्ष अब देखा माना पच्चीस तो तीसरा अध्याय में पहले जो भगवान ने दो निष्ठा बताई ऐसा ते बेहतार साइन से बुद्धि योगी तो इमाम सुनो इमाम बक्स मान अगर ये कह ले उसको तुम सुनो योग निश्ता है बुद्धि है न बुद्धि बुद्धि एक विवेक को प्रकाशित करने वाली शक्ति है उसमें बुद्धि का प्रकाश आता है इसमें बिजली का प्रकाश इस धत्तु में आता है इस बत्ती में आता है इस खुद का नहीं है वो बिजली का है ऐसे बुद्धि में जो ज्ञान आता है वो भगवान का है ये आदित्य गेजो जगत भाष ये थे ये चंद्रमा से अच्छा अग्नि तथ्य विद्युत मामले आदित्य नेत्रों ना। का नाम और अग्निणी का नाम अग्नि अग्नि का अग्नि देता है और मन में उसका चंद्रमा का है तो सूर्य चंद्रमा मन बाणी और शरीर से आखों से जो कुछ दीखता है वो सिर्फ भगवान की शक्ति है अपने व्यक्तिगत नहीं है व्यक्तिगत हो तो को कमजोर मत होने दो शरीर को कमजोर मत होने दो हमारे तो पास चलता नहीं चले गए जो हमारे है ही नहीं है ही भगवान का तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला अब ये जो तो दो देश चाह रही तो अर्जुन पुरुष से मता बुद्धि जन देना सिनादन भगवान बुद्धि अनुश्रेलता है भगवान ने तो बुद्धि कहा है कर्मियों की ये सोचते है ज्ञानियों का नाम बुद्धि तो बुद्धि से तत्किन कर्म नहीं बोलते तो मेरे कर्म अवश्य लगाते है बुद्धि में लगाना चाहिए कभी तो कहते बुद्ध में समन्वित था कभी योग कर्म कर्म करो और कभी के बुद्धि की शरण तो भगवान ने दो बात नहीं की एक ही कही है अर्जुन के शंका हो गई बुद्धि नाम ज्ञान का है और कर्म नाम क्रिया करने का है तो बुद्धि श्रेष्ठ तो घोर कर्मों में जुद रुदी कर्मो में क्यों लगाते मिले हुए बात आप तो मेरे ओर कष बुद्धि मेरी मोल बोली हो रही है चल एकम बदस्त ये नष्ट होगा एक बात को जिससे मेरा कल्याण हो जाए ये पूछा तो भगवान कहते हैं वो लोग इसमें दूधा रिश्ता पूरा प्रभु था मैया पहले अध्याय में मैंने दो प्रकार की रिश्ता करी है और स्वास्थ्य में दो ही रिश्ता है एक योग निष्ठा है एक ज्ञान विस्तार ज्ञान योगे नाम कर्म योगे नुद्ध योगे तुम जो उनतालीसवें श्लोक से, से विभाग कर दिया उसने अगड़ी कर्मयोग का ही भ्रमण किया कर्मयोग के द्वारा सिद्ध पुरुष का नाम है सिद्ध प्रज्ञा है प्रज्ञा चले न प्रज्ञा बुद्धि नहीं होगी बुद्धि बुद्धि बुद्धि से आई है और बुद्धि में फिर कामना इनका त्याग होता है और अहंसार ममता का त्याग होता है तो अहमता का त्याग करें तो हमारी स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म मैं नहीं परमात्मा है मेरी जगह मैं तो है प्रकृति का कार्य और इस जगह परमात्मा का अर्थ है स्वयं तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को दे दे अहम हमारा नहीं और अपने आप को भगवान को दे दे कम बन गया कर्मियों ज्ञान उसे बात होती तो दो निष्ठाएं मैंने कहे ज्ञान योगी ने सांख्या नही उसे घोल कर्म नहीं क्यों नहीं हूँ जैसे अर्जुन ने कहा कर कर्म क्यों लगाते हैं तो भगवान कहते भैया कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता मिलती नहीं कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्षता नहीं मिलती या तो संस नहीं हो संयास मानो त्याग करने रहे कर्मों का तो ये स्वरूप स्थिति नहीं होती क्यों कि नहीं कर सकते क्षण कर जाते ये जो प्राणी है एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहना कभी जागृत में रहता कभी स्वप्न में होता कभी सुसुप्ति में होता है ज्यादा उद्योग करे तो समाधि में चला जाता है मूर्छा जाती है कौ फाल मूल से जाती है तो उसमें भी क्रिया होती रहती है एक मार्मिक बात है ये प्रकृति की क्रिया हरदम है संसार का संबंध विच्छेद हरदम होता है कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें संबंध विच्छेद न होता हो निरंतर आप नित्य नित्य सर्वग्रथा स्थानों अचर आप रहते हैं परिणाम जो हावा शक्ति जा रहा है बीत रहा है लोग आज भर गया नहीं पेड़ माया तो तब मरना शुरू हो गया सभी मरना शुरू हो गया समझे बालक बढ़ रहा है ये बढ़ नहीं अरे घट रहा है एक दिन का हो गया तो अस्सी वर्ष में घट गया एक वर्ष हो गया तो उन्यासी वर्ष का रहा पांच वर्ष का हो गया तो पचहत्तर वर्ष का रहा घट रहा है तो नष्ट हो रहा है सब नष्ट उसमें हम जी रहे ये बयान है उसमें इस बैन को बिठाओ सच्ची बात है घट रहे है और झूठी बात है तो हम जी रहे हैं तो झूठी बात मत मानो और कल्याण से आते हो तो सच्ची बात का आदर करो तो ठीक है नहीं तो पश्चाता करना पड़ेगा हाथ धोना सके दुख पड़ना पड़ेगा शरीर के साथ संसार के साथ आप रह सकते नहीं पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे बीच में भी हर दम आपका शरीर का संसार का वियोग हो रहा ये बात आती है ना समझ में तो कर्मों के आरंभ किए बिना वो तत्व तो नहीं भी मिलता त्याग दिया क्योंकि नहीं कर सक क्षण अपनी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता हर संभव इसकी क्रिया वो ही रहती है बदलता ही रहता कार्य वैसा कर्म सर्वस प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं अवश्य ना प्रकृति निरंतर चलती है जैसे जगना है जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता है तो प्रकाश बढ़ता है बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह सूर्य आता है तो प्रकाश पूरा होता है और तो प्रकाश घटते घटते घटते अस्त हो जाता है तो ऊपर से प्रकाश मिटता है परंतु प्रकाश मिटते मिटते अंधेरा बढ़ते बढ़ते आधी रात हो जाती है तब अंधेरा मिटने लगता है अलग ही सूर्योदय की तरफ चलता है धार का मिटना प्रकाश का होना होना होना फिर उदय हो गया फिर उपये उप मध्यान्ह तक तो आधी रात आधे दिन तक आकर बढ़ता घटता है पर तो सूर्य से मानते हैं का प्रकाश हो गया हर सोचे अंधकार हो गया ये नहीं है अंधकार बढ़ता आधी रात तक प्रकाश बढ़ता है आधे दिन तक जिसमें हर दिन क्रिया हो रही है संसार मात्र की क्रिया हरदम हो रही है अवसर प्रकृति और बरसात हो प्रकृति के पर क्रिया होती है प्रकृति की परवर तक छूट जाएगी तो स्वरूप में क्रिया नहीं है चेतन में क्रिया नहीं है गिए क्रिया हो तो नाशवान हो जाएगा उसमें क्रिया नहीं है इसमें तो होता है प्रकृति बरसात प्रकृति पर हो रहा है यह प्रकृति अवसर कर्म कार्य थे उनके द्वारा कर्म करवाए जाते हैं कैसे हम कर्म नहीं करें करे कर्म इंद्रिया में आते मन साप बैठ गए मन से संसार चिंतन हो रहा है कहते तो मैं कुछ भी नहीं करता इंद्रिया मन सा चिंतन मन से स्मरण इंद्रिय अर्थों के साथ मिथ्याचार है पाखंड है उसके मन में आगे मैं कुछ नहीं करता हूँ मन में विषयों का चिंतन संसार का चिंतन निरंतर हो रहा है को तो करता कुछ नहीं है मन, निरंतर कर रहा है उसका नाम है मिथ्याचारम भरे पाखंड ये गए मैं क्रिया नहीं देखती परंतु क्रिया हर गम हो रही है तो ये कर्म हो रही है अब मन बताते है कर्मियों की इंद्रियों को संयम करके मन से को बसना करके कर्मेंद्रियों से कर्म का आरंभ करता है सब इस तो वो श्रेष्ठ मन को बसना आत्म विधेयक विधेयक वो करना होता वो, हो वो जो अक्ष मन सा नियम में आरभ थे जुना कर्मेंद्री कर्मयोग आरभ थे कर्मेंद्रियों के द्वारा योग का आरंभ करता है सब शिष्य वो श्रेष्ठ एक बात और ध्यान देने की है। गीता में संपूर्ण इंद्रियों को कर्म कर्मेंद्रिय कहा है ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं गीता भर में सब कर्म सब कर्मेंद्रियना सुखना सूंघना चखना ये स्पर्श करना ये ये भी कर्मेंद्रिय कर्म होते थे से? देखना सुनना खाना पीना कर्म होती सब कर्मेन्द्रिया हो है केवल कर्मेंद्रिया ली जाए तो कर्मयोग का आरंभ केवल कर्मेंद्रियों से कैसे होगा क्या देखेगा नहीं सुनेगा नहीं चेगा नहीं हो नहीं नहीं सकती तो कर्मेंद्रिया नाम संपूर्ण इंद्रियों का है तो मिथ्याचार कैसे होगा जब तक चुपचाप नहीं बैठे ना कर्मेंद्रियों को स्वयं तो कर दिया ज्ञानेन्द्र जी से क्या कर सकते ज्ञानेन्द्र ने कर्म इंद्रिय नही वो किंचित करो नहीं थी फर्स्ट जनरेशन श्वसन जग्रहण स्न गन स्वपन स्वसन प्रसन्न सब कर्म है शरीर वाग मन यर्म प्यार बते न सबका कर्म संज्ञा है सब कर्म इंद्रिया तो क्रिया की जाए वो कर्म देखना भी एक कर्म है सुनना भी एक कर्म है मन से चिंतन करना भी एक कर्म है एक कर्म है इस से इंद्रियों बनाए कर्म इंद्रियों नियत माभाज्य देते है भगवान ये आठ लोगों को है कहते हैं नियतुम को कर्म तुम नियत नाम शास्त्र बीहत शास्त्र विहित से भी नियत विशेष अर्थ रहता है जिसके लिए जो कर्तव्य चाहे के लिए कर्तव्य है पुरुषों के लिए कर्तव्य है साधुओं के लिए है ग्रहितों के लिए कर्म है उन व्यक्तियों के लिए कर्म है माँ बाप के सामने ये कर्म है स्त्री पुरुष के सामने ये कर्म है वो नियत कर्म है नियत कर दिया ये ये तुम्हारी जिम्मेवारी है ड्यूटी है तो भगवान कहते हैं नियतुर कर्म तुम जो युद्ध करना त्यार नियत कर्म है नियतम करु कर्म तो कर्म कर्मना न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है चुप चप आलस प्रमाद है करता नहीं था मसाह उससे तो सांसारी काम करना बढ़िया है निकुम बैठना से तू मार क्या आवास है बीमारी अच्छी निकुम नहीं बेदागी बेदागी बेदागी। काम करे कोई भी नहीं काम तो so कर्म जायो जाओ याकर्मा अकर्मा कर्म जायो हो जायाद में आता है प्रसन्न नहीं है उस प्रसंस उस सुप्रशत कर्म है उसमें श्रेय आदेश होता है और ये आदेश हुआ जयाद श्रेयाद एक ही बात कर्म जाय अर्जुन ने पूछा कि की जाये कर्म से मतलब कर्म से बुद्धि से है भगवान कहते हैं न तो करने के अब कर्म ज्यादा कर्म न हो अ कर्म कर्म जाय न करने के अभी काम करना श्रेष्ठ है निकम आलस में प्रमाद में ऐसे समझ जाएगा वही वृक्ष बनेगी कुछ करेंगे घर जाएगा मौत करो दस बस वर्ष सौ वर्ष दो सौ वर्ष खड़ा नहीं थे थे हो गई जैसे मनुष्य जीव है, है।, है। इनमें भी प्राण है ये भी खड़ा खाता है ये पानी पीता है फाद पे दिखाना पाद चलन पगल से पीता उसने हरा भरा होता है खाद दी जाए पढ़ दी तो कुछ हो जाता खेती में खाद देते अच्छी हो जाती खेती खाद नहीं होती बढ़िया तो खाना पीना इनके भी होता है पर ये स्थावर है खड़े घास है लता है दूर है बृष है ये स्थावर है इसके सिवा मनु पशु पक्षी ये सब जंगल में चलने फिरने वाले तो नियत शरीर नियतम नियत कुरु कर्म तुम कर्म जाओ कर्म हाँ। अकर्म रहता है करता नहीं है उसको भगवान वृक्ष बना देते हैं पर्वत बना देते हैं पड़े रहो हजारों दर्सों तक तो तुम तो करना अच्छा नहीं लगता ना तो फिर मनुष्य ही क्यों खराब करते हो मनुष्य तो कर्म भूमि है कर्म करने की खास भूमि खास जिम्मेवारी मनुष्य में है मनुष्य होकर अपने कर्तव्य का पार नहीं करता वो मनुष्य कहने लायक नहीं है निकलते बहुत जो क्या कहे उसका पता नहीं जैसे आज वो पुत्र उत्पन्न नहीं करा बनी पुरुष बन गया तो उनको क्या कहे लुगाई नहीं कह पुरुष भी नहीं हिर भी नहीं तो क्या कहे उसका नाम नहीं पुरुष पुत्र उत्पन्न कर सके हृदय है न पुरुष न कर अब स्त्री अभी ऑपरेशन करो उसको क्या करे उनका तो। तो नाम क्या करे स्त्री नाम तब होता है शुक्र सोर्य दोनों को मिलान करके उत्पन्न करते पुत्र तब तो स्त्री नाम डेइस तेईस शब्द संघातु धातु से डेय होता है स्त्र बढ़ता है फिर स्त्री बढ़ते बढ़ जाता है फिर स्त्री बढ़ जाता है स्त्री का अर्थ के शुक्र शोणित को मिला करके संतान पैदा कर सकती वो नष्ट कर दिया वो क्या कह हमारे को कितने ध्यान नहीं हुआ नाम क्या होगा भगवान ऐसी तो मन बड़ा उनमें नहीं है इस्तेमी में मिनक में बड़ा नहीं खो दिया साहब शरीर यात्रा में भगवान कहते हैं मैं कुछ भी करूंगा तो कुछ नहीं किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा क्या खाएगा नहीं पिएगा नहीं सोएगा नहीं क्या नहीं करेगा शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध अकर्मण अकर्मण न कर्म करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी तो करना ही है तो वृक्ष लोगों की तरह खड़ा खड़ा ही वो खा खाद लेती खाना पीना दे ऐसे खाना पीने श्वास है वृक्ष से पानी चढ़ता है तो श्वास है लेकिन चढ़ गए जो पानी विश्वास नहीं होता स्थावर भी खड़े रहते हैं घूटे में पड़े ये पड़े रहते हैं ज्यादा काम नहीं करते उनको भगवान वृक्ष बनाते पड़े तो रह पहाड़ बना दे पड़े रहो हजारों बरसों पर तक पड़े रहो पढ़ने भगवान कहते है हमारे घर में सब चूड़ी है तुम्हारे तो पड़े शौक है तो वो बढ़ जाओ पड़े रहो पर्वत पड़ बढ़ जाओ पड़े पर पर्वतों पड़, पड़, पड़ की पंखे थी इंद्र काले किसी गांव पर जा बैठ कर दबा दे अब सबसे पंखे का उर्दी संस्कृत चाहे मै ना उस समय हनुमान जी मना तो मै ना पर्वत जाकर समुद्र में कुछ गया पंखे तो मैं पंखे नहीं कटाऊंगा तो देवता मेरे बहना हनुमान जी को विश्राम देखा ठहर में तो में ना पर्व पलट गया महाराज थोड़ा विश्राम कर लो वो कहते राम काज कीने की मोह कहा मैं नहीं रहू भाई हनुमान से पर वो ही कहा मैन के पेहता है भगवान जो काम नहीं करता है ये तुम्हारा रहता है प्रमाद आलस्य में सन बर्बाद करता है उसको पर्वत जो वृक्ष बनाए अवश्य सीता अवश्य अब देखने लगा क्या देखा है सीता कौन है पात्र पात्र पिता पिता लोगों के माना चाचा तारू आदि जितने वे पिता है और पिता महान जो दादा है हमारे को कुटंब में विश्व पितामा है विश्वजीत है ही और और भी से भूष आचार्य द्रोणाचार्य कृपा से आचार्य मातुलान मामा अपने मामा और अपने भाइयों को मामा प्रयात्री और दास से अपने भाई पुत्रन पोत्रन अपने पुत्र अपने भाई बंधुओं के पुत्र पौत रहे उनके अभियान छोटी छोटी तो पांच पीढ़ी हो गई पिता, चाचा और पितामा पिता मा, पिता मा पिता। के पिता ना क्या नाम बालिक बाली चाचा लगते थे भीष्णु जी के जी जी सहेस्था और जो मित्र है बहुत वो मित्र हो देखा ससुराल अपने ससुर है अपने भाई के ससुर है सुरय से मित्र है आपस में स्नेह रखने वाले मित्र श्रेणी और रूपी और दोनों से ना होने देखा हमारी सेना अब ये भी कुटुम्ब कैसे थे समय से सखे वो कुंतीजन देख करके सर्वान बंधु बंधु भाई सर्वास्थित्बन्धी कुटुंबी शाला संबंधी माचा सऊ पिता पिता अपने बहु सेनाओ करके कृपया पर क्या कृपया अपरयावृष्ट अपरिया कृपा अपने कृपा थी अपना कृपा कृपा अपनी अगर पक्ष है ना इम सजन ये अपने अपने अपने संबंधी इच्छा ले तो। करके और तो मेरे शरीर ढीले शरीर के अवयव ढीले हो रहे सीधन मुखन सब मुख सूख रहा है सुख हो रहा है दुख हो रहा है वे बुत सब तो शरीर में सही मैं टू ओ थ्री कंपनी रो महसे अभी भयंकाल से, से रोंगते खड़े हो गए गांधी और तो गांधी धनुष मेरे हाथ से गिर रहा तो तो चाहिए पद तो चल रही समय चल रही है ऑक्सीजन बड़ी जैसे चल रही नगर व्यवस्था तो खड़ा रहने के लिए समझ नहीं हो भ्रह युद्ध मन में मन मन के चक्कर आओ वो सावे मन मन वैसे और शकुन देवता हूँ जाने जा बड़े भयंकर हो गए बनी जो गई न तो श्रेय में पश्या आ आवे युद्ध स्वयं अथवा श्रेय अनुश्य इस युद्ध में अपने कुटुंबियों को मार रहे हैं मेरे को कल्याण दे दी चाहे फायदा दे लोग और पर लोग सब भिगड़े लोग कुटुम्ब को मारने स्वन अपने कुटुम्ब को मार कर सुखी हो सकता है से नजय कृष्ण कृष्ण विजय न कां मैं विजय नहीं चाहता मैं तो राज्य राज्य भी नहीं चला सुखा नहीं चाहते सुख होंगे फिर आराम नहीं चाहिए कि कि हम लोगों के राज्य से क्या होगा भोगे क्या भोगों से से भी क्या भाग घर वाले मर जाए इसके ला धीप घर घरवारे अच्छे अच्छे मर जाए धीरे से भी क्या मतलब भोगों से राज्य से क्या लड़ा देखो महाराज ये सामर्थ्य कांशतंग राज्य होगा सुबह में के लिए मनुष्य राज्य चाहता है सुख चाहता है भोग चाहता है सम्पत्ति चाहता है कि हमारे कुटुम्ब सुखी हो जाए कुटुंबियों को आराम मिले इनको सुख मिले या आराम से रहे धन धान संपन्न ठीक रहे और कुटुम्बियों को नाश करें किसको दिखाएंगे बिजली सुख किस को देंगे क्या आखिर देखिए बोलो न काल से राज्य इनको मिले कि यह सामर्थ्य का स्वगंध राज्य जिनके लिए तय नए वस्तु का प्राण स्वगंध वे सब के सब प्राणों को छोड़कर धन को छोड़ के प्राणों को छोड़ कैसे मिले अरे प्राण काल से प्राणाशा प्राण की आशा जी नहीं कर छोड़ तो गए मरने के देते आश्रेस को मारते हो काटते हो जीने की आशा नहीं है कर में जीने की आशा नहीं करते क्या पता कौन कब मारा जाए अगर मारे जाएंगे विजय होगी तो अभी पराजय पराजय होते पराजय विजय होने के कुटुम्ब को मार देंगे विजय करते हैं अगर पराजय हो तो कुटुंब को मार पराजित होते ये तो बड़ा आदर्श राम राम राम प्राण्व से प्राण की आशा छोड़ दी धन की आशा भी छोड़ दिए मरेगा मिला आसा है कि आचार्य दुराचार्य आदि आचार्य पिता है पुत्र पितामाष्मी पिता और मथुरा मामा और ससुरदार पोतदार श्यादार संबंधित तथा अपने सारा संबंधी पूरी हमारे भाईयों की सारा संबंधी एकता नुम इच्छा भी घातो भी ये अगर मैं उनको मारती हूँ मेरा नाश करते ऐसे घर से अभी तहा वही हंतुम ना इतना मैं हम हंसुमित मैं हम करने की शादी कर देखो राज्य भोग के नहीं मारता ये कामना क्रोध लोभ लोभ लोभ के लिए भी मारता है घटा भी ये मेरे को मारे तो क्रोध की भी मैं नहीं मारना चाहता मारे घर तो भी और मेरे क्यों मारेंगे जिद मैं करूंगा ही नहीं तो क्यों मारेंगे घर तो भी मेरा नाश करे हरण करे मधुबनी तो मधुसूद आप मधुसूदन दैत्यो के नाश करने वाले ये दैत्य है ये राक्षस है इनका नाश कर सकूंगा मैं नहीं चाहता हम तो अभी ट्रेनों के राज्य से या क्या ट्रेडो के भी राज्य मिलता तो इनको मारने से सकता बोलो ये तो करते एक पृथ्वी का राज्य मर जाए कुटुब को खत्म कर देगा सब वो छोटे बड़े दादा चाचा सा पोता सब सब को खत्म कर दे तो कि वही कहते वहीं के लिए इनको मार्थी के लिए किसी को राज्य दिखाएंगे लेते थे काफी थे सदा जने अर्घे चाचते जनादना आप धनार्दने सब लोग आप ही याचना करते सब की पूरी करते है तुम्हारा धना धा सा ना कृषि जिस राज के समझ को मारने से मैं क्या प्रसन्नता होगी दूसरों को मारे अन्यायी को मारे बेर रख रखता उनको मारे कुटुम्ब को मारने क्या प्रसन्नता होगी था। वो साथ आचार्य उनको मार्ता होगी काफी तीसरा जनार्दन अब मैं सुनतेमान होते इन पाप में वासन आज सायों को मारने से ये अर्जु के मन में आया कि ये अन्याय करने वाले आचरा ही है अग्निदेह विष दे जो क्षेत्र धन हाथ बहुत बकरी अवधकार से काम करने वाले अवैध नहीं माना अभी माना चाहू ब्राह्मण भी आता अवचार्य महाराज हमारे फायदा क्या हो आज को मारने से आज साई पड़ेगा पाप उनका सूत्र हमारा क्या फायदा ऐसा आज साइन में काफी क्या पसंद ना नाऊंगी महाराज पापों वास्ते आसमान पापों वास पाप आयु बायम हम तुम धात्र अपने लिए बहुत बहुपन का प्रयोग होता है जाकर उनको मान करके कैसे कहे सुनेस सुने से हमारा सोचना ही तो अपने कुटुंबों को मार करके कोई हाथ नहीं होता कोई प्रसन्नता होती है माँ बाप को मार दिया हम आचारियों को मार दिया हम गुजरों को मार दिया हम बेटा पोतों को मार दिया कैसे पसंद है ये पसंद रोना पड़ेगा मारा अपनी मर जा तुम लोग फिर हाथ से मारो इनको ऐसा पाप नहीं होगा मारा हमारा तू विचार करता है ये बेट रात समित्रित नहीं करती ये कैसे करती करेंगे जैसे तुम्हारे लिए ये अवैध है ऐसे दूरियों दुरयोगनादी के लिए तुम भी तो अवैध हो क्योंकि कुआं से घर कितना कि दूर है कि तो घर से कुआं जितना दूर है उससे घर से कुआं जितना दूर कुआं से उतना ही कर तुम कहते हमारे संबंधी है तो क्या तुम इनके संबंधी नहीं हो लेकिन विचार करते हो इन सुनते ही रहे सुनो माना यदि पेटे नी लोग इनके हृदय में लोग सवाल हो गया कि राज्य ले लेंगे हमको बांध ले लेंगे लोग काम रे सक्रो देभ काम को लोभ ये पाप करने वाला है काम कामको ये पाप करने वाले so तो ये के कारण है से बहुत बेहद हो गए लोगी मिलेगा संपत्ति मिलेगी धन मिलेगा बड़ाई मिलेगी बिजाई मिलेगी गई लोग से ऊपर है अपने चेतन होना चाहिए ना उभत हो गया क्या हुआ भाई कृषि लोभ आने से कुल दोस्तों मित्र से पात्र कुल के क्षय करने से पाप होता है मित्रों के साथ विरोध करने से पाप होता है इस पाप को लोग सवाल हो जाएगा तो कुल से दोष भी, नहीं भी ये नहीं देते मित्रों के साथ ये दोष वो नहीं देते लोग आ गया धन के लोग में आकर आदमी क्या क्या बैठ रहा है देखो जानते झूठ का पाठ गई माने खड़ी धोखेबाजी विश्वास घात आचार लोगों को ये लोग हैं ये ऐसा है किसम दोष हो प्रश्नों का हम कैसे नहीं जाएंगे पाप कम कुरक्ष तुम और मित्र दो पाप कम कथन गेयम अस्मा भी हम इसको क्यों नहीं थोड़े सवाल हुआ है कथन गेयम अस्मा भी पापा दसमा निमृत अस्मा पापा निवृत्तम अस्मा भी कथन निगेयम हम तो समझे कम से कम थोड़ा समझदार है हमारे सोना चाहिए ना ऐसे बड़े भारी पाप से नृत्य होना चाहिए क्यों हम देख कोई तो प्रपूष्ट भी कुल के नाश होने से पाप लगता है इनको हम देखते हैं ये देखते नहीं ये तो लोग देखते पदार्थ हो तो लोग फंसे इन पाप हो रहा नहीं जब मनुष्य में काम न लोग ये सवाल होते हैं तो दुनिया के बेचते नहीं अन्य जीव गई भी किसी कैसे आ जाए बस आ जाए ना दया आती है ना क्रांति आती है न उनमें दया आती है ना उनकी धर्म दीता पाप धर्म भी पाप कर बैठते हैं भोगों के लिए और धन के लिए बड़े दिवाचार करते हैं बड़े खोटे खोटे काम करते हैं लोग साजाना है कुटुंबियों को नहीं दे कुंब अरे हम प्रसन्न ही नहीं प्रश्न ही ऐसा हम ठीक नहीं जानते कुल का अक्षर करने से कितना पाप हो कुल अक्षर तुम्हें प्राप खत्म हो लोग है या कुछ कुल नाश जो कुल का नाश करना है वो बड़ा भारी पाप ही और है कुल का नाश करता है ऐसे पाप को महाराज प्रदेश नाच जाना आप जो सब याचना करते हैं आप जनाजे में तो कुल के नास होने वाले पाप को हम जानते हैं प्रसिद्ध कथम नहीं मत समाज कुलक्षेत्र को प्रसिद्ध देता कहीं कुल से क्या होता है कुल क्षेत्रों को अगर बताऊ किस अगत होता है कुल क्षेत्रों को कैसा है कुलक्ष कुल से हम समान कुल के नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते कुल जरूर कौन पानी जानेगा अधिकार चलाया है कुल धर्म वो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा कुल धर्म आ सनातना बहुत से चला से हमारे कुल धर्म में वे नष्ट हो जाएंगे धर्म में हो जाए तो हो जाए क्या बात है कि धर्म नष्ट कुलम कृष्ण हम अधर्मो तुत महारायण धर्म के नष्ट होने पर हम आ करके कुल में छा जाता है छाने कुल तो खेगा भैया कुल को तो क्षय करने से प्राप्त होगा कुल को अधर्म क्या खाया देगा? कुल तो लाभवारी कह तो तू तो तो खर्म कर रहे बताओ अधमो भी भवतु तो अदर्म अभिभवती इसे फ्रेस का भगवान अब अभी अधर्म आ जाता अब अधर्म में अभी भूत हो जाते सब प्रेसभूत हो जाते अधर्म के अधीन हो जाते उसको असर भी हो जाएगा अरे कोई भी तो नाश हो रहा है आदरमी कौन हो जाएगा तो और बच्चे बढ़ेंगे ना स्त्रिया और बाल को बचेंगे दूसरे मरेंगे थोड़ी वे रह जाएगी उनके ऊपर अधर्म छा जाएगा बाल काम असर उठ आएगा सिख्य बढ़ रहे हैं बड़े बूढ़े सब मर जाएंगे बूढ़े जवान सब मर जाएंगे छोटे छोटे बाल रह जाएंगे स्त्री जाएंगे उधर को तो अधर्माकर दबा देगा अभुमा विभाग कृष्ण प्रदेश मंत्री कुलश्रिया कुल में स्त्रिया है वो ऐसे ऐसे मर्यादा मरिया वाली जब उनमें अधर्म आ जाएगा तो उनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी स्त्रियों की बच्चों की कौन शिक्षा देगा कौन बताएगा उनको अरुण विभाग कृष्णा प्रदेश मंत्री कुल स्त्रिया अच्छे कुल की स्त्रिया भी दोषी हो जाएगी बड़ा पाप बहनों को बड़ो तो हो गया पदुष्यंत पहले दुष्चंत्र अस्ली सुन साधु जब क्या हुआ स्त्री नहीं जाए थे वन शंकर शौके जो सोने से वो संतान बनु शंकर पैदा होगा वो दिवचार चले के लिए उस आदमारी बन शंकर हो जाएगा कि रोजाओ क्या हुए शंकर बन शंकर होता है कुल ज्ञान कुलेश कुल कभी भी नाच करने वाले होते कुल घाटियों का भी पतन होगा कौन पिंड देगा कौन पानी देगा कौन साथ भी करेगा बन शंकर होते हुए शादी कृपा नहीं करते क्योंकि पिता का भाव नहीं जाता पितरों के कोई विपूी भाव भी नहीं जाता दूसरों से प्रदर्शन होती शंकरो नरक आए कुल नाम कुल घातियों कुल के लिए नर का ये पतन के पुत्रों ये हम लुप्त पंडो दे दिया तो बोल सके तो पिंड जाएंगे नहीं पानी देंगे नहीं, नहीं सर्द करेंगे नहीं और करें तो लगेगा नहीं क्योंकि असली परंपरा परंपरा जो है नहीं तो उनका लुप्त पंडो देगा पिंड और जसदाव पिता है वो दोस्त हो जाएगी तो ऐसा पिता पसंद थी पितरों को भी पसंद हो जाएगा जो पहले मर चुके हैं उनका भी पसंद हो जाएगी माता उनको केंद्र पानी मिलेगा बड़ा बढ़िया दो से क्योंकि नाना वर्ण शंकर का ये वर्ण शंकर करने वाले के दोष है उससे ही दोष होने से उस साथ ज जाति धर्म तो जाति धर्म तोड़ जाएंगे कोई धर्म नहीं न तो जाएंगे कोई धर्म जो अपना परंपरा जो कुल धर्म है जाति धर्म जो खतरे खतर सामान्य वो धर्म है अलग अलग कुल होता है उन कुलों में धर्म होता है और एक बार जाति धर्म होता है जाति धर्म होता है इस वैश्विक कार्य कहीं हो गई थी उस साधन विषा धर्मा को धर्मांत शास्वता शास्वता कुल धर्मान उत्साह नष्ट हो जाए उस समुकुल धर्माना नरके मनुष्य जिनका धर्म नष्ट तो गया धर्म का त्याग कर उनका फिर नरके लिए तुम नरके नर के अनियम भाषा भी नरकों में जाए लेकिन पंडो के वे लोग मतों में जाएंगे और कुल घाती है भी अपने नकों को दुख जाएगी आपने का कुल घास किया हैं। के और वास्तव इसी में हम ऐसी बात कुल के ना बात। कुल बहुत सुना उन्होंने सुने में बहुत खुश हूँ अहो ओ ब हम राम राम राम राम राम अर्जुन वर्णन करते करते जिसका वर्णन करता है उन्हें उसमें बुद्धि लगती लगते हुए ज्यादा देख बढ़ जाता है एकदम कदाकार मन हो जाता है तुम तो ओहो बड़े आश्चर्य की बात बहुत बड़े खेद की बात का है महत पापर्षण दिवस बड़े महत्व पाप अंकर बड़े भारी पाप करने के लिए निश्चित कर दिया हमने राम राम राम राम बहुत गलती हो है ऐसा ठीक नहीं हो किस राज्यों पर अंतुष्ट जरूर उद्दित है राज्य के लोग से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए उद्यत हो गई तैयार हो गई मारेंगे ये भी महाम की कह रहे मुशस्त्र महाराज बात तो यह है हम युद्ध नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे दीदी दोनों को पर दोनों दुष्पाय से आ जाए हम युद्ध नहीं करें हमारे कोई मार दें तो मार खा तो तो ले मारेंगे नहीं हम यदि मान अप्रतिकार महसूस दौड़ प्रतिकार नहीं करता असस्त्र पा रहे उनहा संबंधी हम यू जिन में हमारे वो मार गए हम तो प्रतिकारी के नहीं दौड़ते करना दूर हुआ है विश्व तक तो ये हार भी नहीं जाएंगे कृषि यदि मामा प्रति द्वारा महसूस धात्र हड़े हनी खेल श्रम कर हमारे बहुत मंगल हुआ किस बात का कि हमने विचार के लिए कुल के नाश करने का उसका नतीजा हमारा नाश करने का हमारा प्रायश्चित हो जाएगा हमने गलती करी कुल के माथ का विचार कर दिया पाप लगा तो वो पाप उधर जाएगा के हमारा तो बहुत बढ़िया काम हो जाए संजय कहता है धन सुनो ए वो उपास में इस वक्त निशिध सतरता होकर ससरंग चापन जी बार कैसे धन करके ऐसा पाप करने के लिए नहीं जैसे निर्वाह हुआ इतने बड़ा निर्वाह हुआ अब कौन समस्त पाप तू ऐसा नहीं सौ सब महानी श्री कृष्णी अजुसा अजुन का विशाद बड़ा खेल हुआ मन कसी कसम कर दिया दुद्ध की तैयारी कर रही मारने का विचार कर दिया कुटुम्बियों राम राम राम राम राम राम राम तो कहना चाहते है कुछ नहीं